संख्य दर्शन की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम संख्य दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं संख्य दर्शन भारतीय वैदिक दर्शनों में से एक है कुल छह वैदिक दर्शन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 इसको योगदर्शन आदि में ख्याति शब्द से भी कहा जाता है विवेक ख्याति वो एक ज्ञान के अर्थ में यहां पर प्रकट होता है ये वाणी है लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक ज्ञान विचार तो संख्यान संख्या अच्छी प्रकार से कथन करना अच्छी प्रकार से विचार रखना उसको संख्या बोलते हैं और जिसको हम गिनती बोलते हैं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 तो क्या विषय है तो एक एक शब्द को देखते हैं पहले तो कहा त्रिविध त्रि मतलब तीन विध मतलब प्रकार त्रिविध तीन प्रकार के क्या है तीन प्रकार के तो आगे कहा दुख क्योंकि त्रिविध शब्द है ये विशेषण है तीन प्रकार के हैं तो कौन है तीन प्रकार के किसके बारे में कह रहे हैं तो एक शब्द बन जाएगा त्रिविद दुख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 परिस्थिति के दुख हैं, तरह तरह के दुख हैं बाहर से हैं दुख अंदर से हैं दुख हमारे अपने हैं तो दुख है ये हम सब स्वीकार करते हैं दुख है उसका अस्तित्व है ये हमारे अनुभव में है और वो दुख बहुत हैं, बहुत हैं। उनकी तरतमता बहुत अधिक है उनके प्रकार गणनाएं बहुत अधिक है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 और ये सदा रहने वाला प्रश्न है दुखों की निवृत्ति का काम कभी भी रुका हो ऐसा नहीं बता सकते हैं सतत चलता रहता है पीढियों से के प्रारंभ से चल रहा है और सृष्टि के अंत तक चलने वाला यह कार्य है हर व्यक्ति इसी प्रयास में लगाए और वो अत्यंत पूरी तरह होना चाहिए तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति तीन प्रकार के जो दुख है यानी सारे दुखों की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 पुरुषार्थ शब्द का ये एक प्रयोग हम लोक में करते हैं लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है यहां पुरुष और अर्थ इनको हम तोड़ेंगे पुरुषार्थ को पुरुष का अर्थ पुरुष यानी आत्मा और अर्थ शब्द का मतलब है यहां प्रयोजन प्रयोजन जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता रहता है हम कहें कि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 त्रकार ने लिखा नहीं है कि वो त्रिविद कौन से है यहां पर।, पर जो व्याख्या परंपरा से आती है तो उसमें तीन प्रकार के दुख आप लोगों की सब के सबके अधिकांश परिचित होंगे आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख आध्यात्मिक दुख यानी आत्मा से संबंधित जो दुख है अपने से संबंधित जो दुख है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 आचार जी ये, सुना जाता है कि भूकंप आते हैं हमारे द्वारा को करने के कारण भी आते हैं तो इस... इसलिए मैंने जब बोला मैंने साथ में क्या बोला जब मनुष्य का कारण ना हो और प्रकृति से भी आते हैं वो स्वभावते भी होते हैं ऐसे को हम आतिथ्य व्यक्त में मानेंगे हाँ कुछ अंशों में हम या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 दीजिए, इनको आचार्य जी जैसे मानव ने प्रकृति का बहुत अधिक दोहन कर लिया या ऐसा महापुरुषों सुनते हैं कि गाय आदि निरीह पशुओं का बहुत अधिक संख्या में हत्या हो रही है रोजाना उनकी जो करुण आहा है उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है ऐसा इसमें इसका कुछ योगदान माना जाता है इस तरह बहुत लोग बोलते हैं लेकिन यह भी विचार की कोठिन है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 लेकिन भूकंप जैसे हिलाता है उससे मनुष्य को हानि तो नहीं होती है मनुष्य जो निर्माण करता है उससे जो वो हानि होती है तो उसको क्या बोलेंगे निर्माण से जो जी देखिए भूकंप पर भी जो आता है जहाँ प्रकृतिता है, आता है दैवीय है, आपदा उसमें भी हानि भी होती है लाभ भी होते हैं उसके अपने वो प्रकृति की व्यवस्था है ये रचना ही ऐसी है ये वो उथल पुथल होती रहती है नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे होता है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 अच्छे मकान बना लिए गलत जगह बनाए ऐसी जगहों पे बनाए जहां आ जाती है दिक्कतें उसमें हम स्वयं कारण है और निमित्त तो वहां पर दैवीय स्थितियां बनती हैं और उसके कारण हमें दुख भी होता है मिश्रित रूप में माना जाएगा तो दीजिए आगे। ओम आचार्य प्रणाम ये आधिदैविक दुखों की अत्यंत निवृत्ति क्या संभव है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 तो अब आगे चर्चा चलाते हैं दूसरा सूत्र देखिए एक सिद्धांत दे रहे हैं उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसको बोल रहे हैं तो दूसरा सूत्र बोलिए न दृष्टात तत्सिद्धि ही निवृत्ति भी अनुवृत्ति दर्शनात् न यानी नहीं निषेध किया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 और ऐसी प्रवृत्ति बन भी जाती है साधकों की वो आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी उपयोग रोक देते हैं कम करते हैं अपने को कष्ट देते रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसमें फंस जाऊंगा उचित उपयोग से भी कम पे चले जाते हैं उसको बिल्कुल हे कोठी में डाल देते हैं तो अगला सूत्र बोलेंगे प्रात्य क्षुत्र प्रतिकार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 सबको होता है तो ये स्वाभाविक रोग हैं एक रोग होते हैं नैमितिक हम गलत खानपान करने से रोग आते हैं और ये स्वाभाविक सब हैं सबको हैं भूख प्यास और बुढ़ापा ये सबको बाधित करेंगे प्रकृति ही ऐसी है निर्माण ही ऐसा है वैसे वो हमारे हित में है लेकिन दुख तो होता है हम उसको हटाना चाहते हैं उसका प्रतिकार करना चाहते हैं इसलिए वो दुख कोटी में आता है तो प्रात्य शुद्ध प्रतिकार वत्त प्रतिदिन के भूख के प्रतिकार के समान जैसे हम प्रतिदिन भूख का प्रतिकार करते हैं दिन में दो बार तीन बार चार बार तो उससे दुख की निवृत्ति होती है भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है तो उसके प्रतिकार के समान प्रतिकार चेष्टनाथ प्रतिकार की चेष्टा होने से प्रयत्न होने से ये क्या है तो कहा पुरुषार्थत्वम पुरुष का प्रयोजन तो ये भी है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 जो जो आवश्यकता हुई जो जो कष्ट हुआ उसकी पूर्ति कर ली बस यही जीवन का लक्ष्य है और तो जीवन सुखप्रत चलता रहे यही प्रयोजन है तो ऐसा ही क्यों ना कर लिया जाए तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलेंगे सर्व असंभवात संभवे भी सत्व असंभवात हेय प्रमाण कुशल ही